श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग प्रथम अध्याय प्रथम पाद ब्राह्म समाज में श्री राम कृष्ण देव का प्रभाव केशव आदि ब्राह्मों में श्री राम कृष्ण देव के प्रति श्रद्धा और भक्ति भारतवर्षी ब्राह्म समाज के आचार्य श्री केशव चंद्र सेन के साथ भेंट होने के उपरांत कलकत्ते का जनसाधारण श्री राम कृष्ण देव के संबंध में जान गया था गुणग्राही केशव सेन प्रथम दिन के दर्शन से ही श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे इस बात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं पाश्चात्य भाव में भावित होने पर भी उनका चित्त यथार्थ ईश्वर भक्ति से पूर्ण था और उस अमृतमय भक्ति रस का अकेले संभोग करना उनके लिए असंभव था अतः श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन और अमृतमय वाणी से वे अपने जीवन पथ में जितना ही नया प्रकाश देखने लगे उतना ही उस बात को मुक्त कंठ से जनसाधारण को जताने लगे तथा उत्साह के साथ सबको बुलाने लगे जिससे वे भी उन्हीं की तरह तृप्ति और आनंद लाभ कर सकें इसी कारण दिखाई पड़ता है कि इस समाज की अंग्रेजी और बंगला सभी पत्र पत्रिकाएं, उदाहरणार्थ सुलभ समाचार संडे मिररर थीस्टिक क्वार्टरली रिव्यू आदि इस समय से श्री रामकृष्ण देव के पवित्र चरित्र सारभित वाणी एवं धर्म विषयक मतामत की आलोचना से परिपूर्ण है व्याख्यान तथा तो सामूहिक उपासना के अनंतर व्याख्यान मंच से ब्राह्म संघ को संबोधन पूर्वक उपदेश प्रदान के समय भी केशवचंद्र आदि ब्राह्म नेतागण प्रायः श्री रामकृष्ण देव के श्रीवचनों की आवृत्ति किया करते थे फिर अवसर पाने पर उनमें से दो चार व्यक्ति और कभी दल बल के साथ नेत्रीवर्ग भी दक्षिणेश्वर में श्री कृष्ण देव के पास उपस्थित होकर सच चर्चा में कुछ समय बिता आया करते थे ब्राह्मण नेताओं की धर्म पिपासा तथा ईश्वरानुराग देख कर आनंद चित्त से वे किस प्रकार साधन समुद्र में एकदम डूबकर ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन रूप रत्न लाभ करके कितार्थ हो सके उसके विषय में पथ निर्देश करने के लिए श्री रामकृष्ण देव इस समय से विशेष प्रयत्न कर रहे थे उनके साथ हरि कथा और कीर्तन में श्री रामकृष्ण देव इतना अधिक आनंद अनुभव करते थे कि वे अक्सर ही स्वेच्छा से केशव के घर पहुंच जाते थे इस प्रकार से उस समाज के अनेक धर्म पिपाशु व्यक्तियों के साथ ये बहुत ही घनिष्ठ संबंध द्वारा संबद्ध हो गए थे और केशव के अतिरिक्त ब्राह्मणों के घर भी कभी कभी पहुंचकर उनका भी आनंद वर्धन करते थे सिंदुरियापट्टी के मणिमोहन मल्लिक माथाघसा गली के जयगोपाल सेन वराह नगरस्थ, शिंती नामक पल्ली के वेड़ी माधव नंदन बागान के काशिश्वर मित्र आदि ब्राह्म मतावलंबी व्यक्तियों के घरों में उत्सव के समय तथा अन्य समय में भी उनका गमनागमन दृष्टांत रूप से उल्लिखित हो सकता है कभी कभी ऐसा ही हुआ है कि व्याख्यान मंच से उपदेश प्रदान करते समय श्री रामकृष्ण देव को एकाएक ब्राह्म मंदिर में आते देखकर कर श्री केशव अपना भाषण बंद कर मंच से नीचे उतर आए और उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर बिठाकर उनकी वाणी सुनने तथा उनके साथ कीर्तन करने के आनंद में उस दिन की उपासना का उपसंहार कर दिया अपने अपने संप्रदाय के लोगों से ही मनुष्य निष्कपट भाव से मिलने में तथा निसंकोच आनंद का अनुभव करने में समर्थ होता है इस कारण उन्हें अपने साथ मिलने तथा आनंद करते देखकर कर ब्राह्मण नेतागण श्री रामकृष्ण देव को अपने ही भाव और मत का व्यक्ति समझेंगे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं शाक्त और वैष्णव आदि विभिन्न संप्रदाय के लोग भी उन्हें अपने साथ योगदान और आनंद करते देखकर प्रायः वैसा ही समझते थे समस्त भावों की उत्पत्ति तथा समन्वय भूमि के भावमुख में अवस्थित होने में वे समर्थ हुए थे इसी कारण श्री रामकृष्ण देव वैसा कर सके थे यह बात उस समय कौन समझता किंतु वे उनके साथ निराकार सगुण ब्रह्म के ध्यान और कीर्तन में तन्मय होकर उन लोगों की अपेक्षा अधिक आनंद का अनुभव करते थे और जहाँ वे लोग अंधकार देखते थे वहाँ वे अपूर्व प्रकाश में सत्य वस्तु का आरोप अपरोक्ष अनुभव करते थे इस विषय में ब्राह्म समाज के लोगों को किंचित मात्र भी संदेह नहीं था उन लोगों ने इस बात को भी समझा था कि ईश्वर को सब कुछ कर श्री रामकृष्ण देव की तरह तन्मय हुए बिना उस प्रकार का दर्शन और आनंदानुभव कभी संभव नहीं हो सकता ब्राह्म साधु